परिचय अमृतवाणी पेरिस टॉप्स इस पुस्तक में अब्दुल बहा के प्रवचन दिए गए हैं जो बहाएं धर्म के महान केंद्रीय व्यक्तित्वों में से तीसरे तथा अंतिम व्यक्तित्व थे उनमें से एकमात्र वही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों की यात्रा की अक्टूबर से दिसंबर 1912 तक उनके पेरिस आवास के दौरान यह प्रवचन अनौपचारिक रूप से श्रोताओं की छोटी छोटी सभाओं में दिए गए सभी प्रकार के लोगों ने उनको सुना कुछ तो उनके संदेश के लिए जीवन तक देने को तैयार थे और कुछ उनकी हत्या करने की साजिश करने लगे कुछ मित्रों ने उनके शब्दों को लिखकर सुरक्षित कर लिया और आज वे कई भाषाओं में छप चुके हैं सन 1844 के मई मास में ईरान देश के शीराज नगर में बहाई प्रकाशन का उदय हुआ जब 18 शुद्ध आत्माओं ने प्रज्ञा व्यक्तियों की भांति सैयद मिर्ज़ा अली मोहम्मद को ढूंढ निकाला जिनकी वे खोज में थे और बिना किसी दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक ईश्वरीय दूत के रूप में पहचाना दीक्षा के थोड़े समय पश्चात इन शिष्यों को इनके नेता ने दूर स्थित स्थानों पर पृथ्वी पर नए प्रकाशन का आगमन की घोषणा करने हेतु भेजा इन शुभ समाचारों की घोषणा के कुछ ही महीनों के अंदर देश में भयानक नफरत की ज्वाला भड़क उठी जैसे जैसे यह आंदोलन फैलता गया और गणमाने तथा विनम्र लोग इसके अनुयायी बनने लगे सारा देश इतिहास की क्रूरतम यातनाओं का दृश्य प्रस्तुत करने लगा राज्य अधिकारियों में त्रास फैलने लगा और उन्होंने जनता के विरोध की अग्नि को भड़काना शुरू कर दिया उस जमाने में ईरान में दिखाई देने वाले भयानक दृश्यों का वर्णन पाशात्य यात्रियों ने अपने लेखों में किया है परन्तु भयानक से भयानक और क्रूर से क्रूर यंत्रणाएँ तथा शहादते कुर्बानिया भी प्रभु अवतार के अनुयायियों की राह में बाधा न बन सकी और उन्होंने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की अपनी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई इच्छा को व्यक्त किया कुछ ही वर्षों की अवधि में बीस हजार लोगों ने हंसी खुशी मृत्यु का आलिंगन किया अली मोहम्मद जिन्होंने बाबर अर्थात द्वार का उपनाम धारण कर लिया था कि बलिदान के साथ अत्याचार का पहला चरण अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया 9 जुलाई 1850 को तबरीज नगर के मुख्य चौक पर गोलीमार दस्ते द्वारा उनको शहीद कर दिया गया सन 1863 में बगदाद नगर की रिजवान स्वर्ग वाटिका में एक कुलीन ईरानी मिर्ज़ा हुसैन अली जो बहाउल्लाह अर्थात ईश्वरीय गौरव के नाम से भी प्रख्यात थे ने अपने ईश्वरीय दूत होने की घोषणा की जिसकी प्रतीक्षा करने के लिए बाब ने अपने अनुयायियों को कहा था वे स्वयं भी बाप के प्रमुख शिष्यों में से एक थे उनकी धनदौलत और जायदाद सब छीनकर, उन्हें तेहरान की एक कालकोठरी में कैद कर दिया गया और फिर उन्हें बगदाद में निष्कासित कर दिया गया उसके बाद कई और देश निकाले दिए गए जिनसे संयोगवश धर्मग्रंथों में की गई कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति हुई कुस्तुंतुनिया एड्रियानोपल और अंत में अक्का यहां पर अपने कारागार से उन्होंने पृथ्वी के शासकों को पत्रों द्वारा अपने और अपने संदेश के बारे में घोषणा की और अपनी युद्ध की तैयारियों को छोड़कर उनका अपनी ओर आवान किया और यह भी भविष्यवाणी की कि यदि उन्होंने उनकी बात को सुनान सुना कर दिया तो उनका पतन होगा 20 राज्य जिनका तब से पतन हो चुका है उनके शब्दों की शक्ति का कठोर प्रमाण है कुल मिलाकर उनकी रचनाओं तथा लेखों की संख्या सौ के लगभग पहुंचती है जिनमें बहुत से व्ययक्तिक पूछताछ के उत्तर में लिखे गए थे सन एक हजार आठ सौ बानवे में जबकि यथार्थ में वे अभी बंदी ही थे उनका देहावसान हो गया मृत्यु पूर्व उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो अब्दुल बहा अर्थात परमात्मा का सेवक कहलाते थे को अपना उत्तराधिकारी तथा अपने लेखों और शब्दों का व्याख्याता नियुक्त किया अब्दुल बहा का जन्म 1844 में हुआ था अपने पिता की सभी यात्राओं में उन्होंने उनका साथ दिया तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी सभी वंचनाओं देश निष्कासनों तथा कारावास में उनके साथ रहे बहाउला के स्वर्गवास के पश्चात भी वे बंदी बने रहे और सन 1908 की तुर्की क्रांति के बाद जब तक वे रिहा नहीं हुए अपने निष्कासन काल में पाश्चात्य देशों से आए अनेक यात्रियों से उन्होंने भेंट की उस समय तक प्रभुधर्म के इस मान्यता प्राप्त नेता के लिए इस संदेश के प्रचार प्रसार हेतु सफ़र करना संभव नहीं था सन 1911 में सड़सठ वर्ष की आयु में अब्दुलबहा यूरोप के सफर पर जलमार्ग द्वारा रवाना हुए और सिटी टेंपल लंदन के स्थान पर पश्चिम के श्रोताओं के सम्मुख उन्होंने प्रथम भाषण दिया अमेरिका की अपनी 8 महीनों की यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क से लेकर सॉन फ्रांसिस्को तक उन्होंने 40 से अधिक नगरों का भ्रमण किया सभी प्रकार के लोगों के सामने भाषण दिए तथा विलमेट शिकागो में पश्चिमी संसार के पहले बहाई प्रार्थनागृह की आधारशिला रखी यह निर्माण सन 1913 में पूरा हो गया था तत्पश्चात उन्होंने कई यूरोपीय देशों की यात्रा की और दोबारा इंग्लैंड गए इस पुस्तक में दी गई वार्ताएं उन्होंने अमेरिका से लौटने पर पेरिस तथा लंदन में की कई अन्य यूरोपीय नगरों के अतिरिक्त उन्होंने ऑक्सफोर्ड एडिनबर्ग तथा ब्रिस्टल में भी भाषण दिए उस समय के समाचार पत्रों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और जहाँ कहीं भी वे जाते थे उनसे मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी लंदन में उनके अतिथे ने लिखा है जब हम उन दिनों की याद करते हैं तो हमारे कान लोगों की पच्चापों से गूंज उठते हैं जो विश्व के हर देश से आते थे प्रतिदिन सारा दिन एक लगातार प्रवाह एक न समाप्त होने वाला जुलूस विद्वान लोगों ने मुक्तकंड से उनकी प्रशंसा की सन 1913 में वे पुण्य भूमि लौट आए जहां सन 1921 में उनका देहावसान हो गया परिचय अमृतवाणी पेरिस्टॉक्स दो बहावला द्वारा घोषित विचारों का विश्व भर में इतनी तेजी से प्रसार आधुनिक युग की एक बड़ी अद्भुत घटना है वर्तमान समय में चिंतक ऐसे नियमों का विरोध नहीं करते जैसे कि स्त्री पुरुष की समानता राष्ट्रों की एकता जिसे कई खोजों से बड़ी सहायता मिली है एक अंतरराष्ट्रीय प्रभुसत्ता का थोड़ा सा त्याग भी शामिल हो सामूहिक सुरक्षा की स्थापना तथा मानवमात्र की एकता की मान्यता जिसके फलस्वरूप इसकी उलझनों का स्थानीय स्तर पर सुलझाना असंभव बन जाएगा वस्तुतः यद्यपि इन तथा अन्य नियमों की घोषणा ऐसे समय पर की गई जब वे बेतुकी हद तक काल्पनिक लगती थी तथापि उनकी अंतिम विजय पर कभी भी संदेह नहीं किया गया केवल इसकी प्राप्ति मात्र में ही मनुष्य को चयन करने की छूट दी गई थी यह प्रक्रिया सरल होगी या कष्टकर यह इस बात पर निर्भर है कि वह इनके दिव्य प्रकटकर्ता को स्वीकार करता है या ठुकराता है उसके चयन के भयानक परिणाम आज उसी प्रकार स्पष्ट है जैसे एक के बाद एक आदर्शों की अनिवार्य स्वीकृति जिनकी उसने उपेक्षा की थी बहाय धर्म की परिभाषा धर्म के नवीनीकरण के रूप में की गई है परंतु धर्मों में कुछ यह नई वस्तु भी प्रस्तुत करता है अपने निरूपित नियमों पर आधारित यह विश्वव्यवस्था पर अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है जिसका उद्देश्य मानव मात्र की एकता तथा उस प्रशासन प्रणाली की जो अविकसित रूप में संसार के कई भागों में सफलतापूर्वक प्रचलित है निश्चित बनाना है यह कई समस्याओं पर प्रकाश डालता है जैसे सृष्टि का अर्थ तथा ब्रह्मांड में मानव का स्थान इसके अतिरिक्त यह वर्तमान युग की अव्यवस्था तक के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है और उन सबको उस उद्देश्य से जोड़ता है जिसका विकास एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता किसी व्यक्ति का अपने आप को इसके साथ एक रूप दर्शाना उसके लिए महान संतोष तथा इसकी प्राप्ति में सहायता देने की तीव्र इच्छा का कारण बनाता है महारानी विक्टोरिया की पौत्री रोमानिया की महारानी मेरी लिखती है बहाई शिक्षा शांति तथा ज्ञानदायक है यह एक महान आलिंगन की भांति है जिसने उन सब लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया है जो लंबे समय से आशापूर्ण शब्दों की खोज में लगे हुए थे यह उन सभी महान अवतारों को स्वीकार करता है जो इससे पहले हुए यह किसी भी सिद्धांत का खंडन नहीं करता और सभी द्वार खुले रखता है भिन्न मतावलंबियों को लगातार आपसी कलह से दोहखी और एक दूसरे के प्रति असहनशीलता से थककर मैंने बहाई शिक्षा में यीशु मसीह की सच्ची आत्मा को पाया जिसे प्रायः गलत समझा जाता है और जिसका खंडन किया जाता है कला के स्थान पर एकता निंदा के स्थान पर आशा घृणा के स्थान पर प्रेम और सभी लोगों के लिए एक महान पूर्णाश्वासन अब्दुल अब्दुलबहा के स्वर्गवास पर बहाई धर्म ने अपने रचनात्मक युग में पदार्पण किया ऐसा युग जिसकी नियति इसे विश्व भर में स्थापित होते देखना थी सन 1921 में बहाई धर्म 33 देशों में पहुंचा था और तब से सारे संसार में फैल गया है जिन लोगों ने अब्दुल अब्दुल्बहा से भेंट और बातचीत की उन्हें बहाई धर्म के वैक्पूर्ण फैलाव तथा सफलता से कोई अचंबा नहीं हुआ उन्होंने अपने आप को ऐसे स्तर पर उठता अनुभव किया जहां पर उनकी समस्याएं लुप्त हो गई हो वे अब्दुल बहा प्रेम और एकता की एक ऐसी अद्भुत भावना को प्रदीप्त करते थे जिससे उनकी उपस्थिति में सारे भेदभाव मिल जाते थे बहाई धर्म के तीन प्रमुख व्यक्तियों बाब बहा अब्दुल बहा में से न्यूनतम व्यक्तित्व अब्दुल बहा यदि ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते थे तो वे आत्माओं को आकर्षित करने और दिलों को जोड़ने में बहाई धर्म की शक्ति पर कैसे अचंबा कर सकते थे एक प्रख्यात अंग्रेज सर रोनाल्ड स्टोरज जिन्होंने अब्दुल अब्दुलबहा से भेंट की और उनकी महान आत्मा की शक्ति को अनुभव किया के शब्दों के निम्न उद्धरण के साथ हम इस परिचय को समाप्त करते हैं सबसे पहले मैं अब्दुलबहा से सन उन्नीस में मिला मैं हैफ़ा से अक्का तक समुद्र तट के साथ साथ एक वाहन में गया और इस धैर्यवान परंतु न झुकने वाले बंदी और देश निष्कासित व्यक्ति के साथ बड़ा आनंदपूर्ण एक घंटा बिताया युद्ध ने हमें फिर उस समय तक जुदा कर दिया जब तक कि सीरिया में अपने सफलतापूर्वक प्रवेश के बाद लार्ड एलनबी ने मुझे हैफ़ा तथा उस सारे क्षेत्र में प्रशासन की स्थापना करने के लिए नहीं भेजा वहां पहुंचने पर मैंने उसी दिन अब्बास एफेंदी से भेंट की और उनमें कोई परिवर्तन न पाकर मुझे बहुत खुशी हुई जब कभी मैं हैफ़ा गया तो उनसे भेंट करना नहीं चुका उनकी वार्ता न्यसंदेह एक असाधारण स्तर पर होती थी किसी प्राचीन ईश्वरीय अवतार की भांति फ़िलिस्तीनी राजनीति की तुच्छता और उलझनों से बहुत ऊपर और सभी समस्याओं को प्रथम नियमों के स्तर पर ले जाती हुई मैंने उन्हें अपनी अंतिम दोहखत प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि उस समय भेंट की जब सन 1921 में सर हर्बर्ट सेम्युअल के साथ मैं अब्बास एफेंदी की शवयात्रा में सम्मिलित हुआ कारमेल पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हुए भिन्न धर्मावलंबियों की पंक्ति के अगले सिरे पर हम चल रहे थे और रस्म की अत्यंत सादगी पर दोहक और आदर के भावों की ऐसी एकता को मैंने पहले कभी नहीं देखा